बिहारी जय श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ की जय श्री भागवतवास आश्रम की जय परंपुजिवी श्री की हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय जय राधाराम राधारण हर ग्रो गोविंद जय जय जय जय गरे लोगों को प्यास हो यस्य आश्चर्य कमल गरे कम वाट में नमक के पेहली शरु सर्राट नबल्ला शांत नबल्ला कश्तम तो कृष्ण ने कि श्री कृष्ण शब्बू परमधाम जगताम नमः मित्र भूलियस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम परम उनको भी तस्य हरे परकम श्री श्री श्री हम साइम श्री सैन श्रीकृष्णचता आजान दंडित हुज़ियों कर्काल दातों संकीर्त नहीं करते रों कर्मल आये ताक्षों मिश्रों भरों विवरों ज्योधर मावालों कंदी निजर तीवरों प्रणालों यस्य उसागात भवत उसागात यस्य आप उसागात नगतितुमि धारिणि स्मरन तस्य रशस्ति सन्योम तन्त्रों श्रीचरणार्य नमः कप्तान जनगोरा राही वृंदावनीश्वरी पुरुष महासुते देवक्रमाभिहर्त्यं दारायणो तिवाचैगुलो स्मते विंसरसुतिया संप्रभु जय श्री वाचारो प्रविष्ट प्रभासु केएucho परपम पावन विभु विश्वविद्यो नमो नमः ऐशी सनातन प्रभु कर्मणां राशि येकु पुद्गुरु चरैते दयावदू हे भक्ति सुमति रघुनाथ दासो श्री जी गुरुदेव उत्पन्न नदेतरा तुलसी तानम व्यत्र यत्र प्रभवनादि च पुराण प्रश्न मृत्यु परसन्धि भू हरि भोग शुंदारम हरिनाथ की जय प्रेम पत्र की अपनी विशेषता जहां श्री श्याम सुंदर की लौकिक भाव से सेवा करने के आते में साधक शास्त्रीय उसकी भी परवाही करके प्रेम सेवा की ही परवाह करता है प्रेम सेवा को ही प्रधान करके मानता है और उस स्थिति में साधन के ऊपर जो देवता ऋषि पिता इनकी अधीनता और इनके ऋण इन तीनों की हो जाती तो है दोनों वस्तुओं की हो जाती है अधीनता की भी और ऋण की भी द्रुति और उस स्थिति में रस का पोषण करने के लिए अनेक अनेक बात जो वस्तु है वे भी परंपरा अंगनी तक जाती है जैसे श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने के लिए श्री प्रिया में दो प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं कहीं यह भाव प्राप्त होता है कि प्यारे मैं तेरी हूं इस भाव का नाम है रा या राय जैसे नील कारण रंग अच्छा होता है नीला नील कारण और यदि तो नील ज्यादा चढ़ जाए दो बार पानी में छपो रा दो दिल धोख कर क्या अलग हो इसी प्रकार तो नीली रंग जो है वो उसमें कहीं थोड़ी सी कच्चा पर बात रहता है उसमें प्यारे के ऊपर अधिकार इसमें कच्चा पर रहता है मैं प्यारे के ऊपर अधिकार अधिकार रखू प्यारे के ऊपर शासन करूं ये जो रंग है यह रंग थोड़ा कच्चा रहता है और दूसरा भाव है कि प्यारे तू मेरा इस मदियता का नाम ही है राग। एक है राग, राग। राग में इतना होता है एक कारण इतना होता कि कपड़ा जाए। और रंग नहीं छूटेगा एक बार बर्धन आज इसी प्रकार तो मैं प्यारे के ऊपर जैसे चलाऊंगी वैसे उनको चलना पड़ेगा ये जो अधिकार है इस अधिकार का रंग श्री राधा में कभी भी छूटता नहीं है। है तो दो दो हुए, एक हुआ तो नील का जो रंग है वो पानी में झटकोरा दिया तो नील अतिरिक्त अच्छा रंग आ जाएगा परंतु तो मंजिष्ठा राग की स्थिति है कि कप्पा फट जाएगा परंतु तो रंग नहीं छूटेगा ये ही राग अनुराग की अवस्था को तो प्राप्त होता है और अंदराग कहीं और मधुर स्ने के रूप में भी परिणाम हो जाता है माखन का स्वभाव है कि वह शीतल प्रकृति का होता है और माखन मक्खन उसकी एक विशेषता है कि उसमें अपने आप में बहुत ज्यादा स्वार्थ नहीं होता मिश्री मिलाने पर माखन अधिक स्वादिष्ट और सुंदर लगता है इसी प्रकार श्री चंद्रावली जी में जो भाव विराजमान है वह है घृत स्नेह और घृत स्नेह होने के कारण श्री चंद्रावली जी वे शाम सुद से टेढ़े वजन नहीं खेलती हैं। शाम सुंदर जिस लीला में उनको पवित्र कराना चाहते हैं उस लीला में पवित्र होती है ये श्याम सुंदर को लीला में पवित्र नहीं कराती है जब इस राधारामी का राग है उस राग का नाम है मधुदेव शहर की प्रकृति मधु की प्रकृति गर्म भी होती है और मधु स्वयं भी मीठा होता है मधु को मीठा करने के लिए शहर मिलाने की जरूरत अन्य कोई चीज को मिलाने की जरूरत नहीं है चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है वो स्वयं अपने आप में होता है। ही श्री प्रिया श्याम सुंदर को भी अपनी इच्छा के अनुसार लीला में प्रवृत्त कराती है चलो प्यारे अपन पसंद खेलने के लिए चल रहे चलो प्यारे अपन झूला खेलने के लिए चल चलो अपन के लिए चल इसका लीला पर प्रवृत्त कराना यह भी शिवराधान का सौदार है और भी जल्दी उत्तर तो ऐसी स्थिति में प्यारे मैं हूं और तू मेरा है ये दो तो विरोधी भाव है और इन विरोधी भाव होने के कारण इन दोनों भावों को अलग अलग, अलग धारण करने वाला जो पक्ष है उसमें भी कहीं चौपा चापी चलती है उसमें भी प्रतिद्वंदिता चलती है तो ऊपर से बिहारी रही है वीरता परंतु अपनी सखी की महिमा का कर स्थापना श्री गंग ने ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए श्री पद्मा और शिंग्या ये हैं चंद्रावली जी की सखी और श्री ललता और विशाखा ये दोनों हैं श्री राधा राम की सही एक दिन श्री लता जी ने एक आय पदमा जी को देखा वो कह रही है अरे परमा तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ है गे बहना बहना तू कभी दिखे ही ना है कहाँ रहे तेरे तो दर्शन दुर्लभ है श्री पदमा जी कह रही है वो रही है, अरे सखी सखी मिलने के बड़ी पर समय बोले बोले ऐसी है अरे सखी, अपनी सखी को सजाटने में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हूँ मुझे तुमसे मिलने की ही नहीं मिलती सना अपनी सखी श्री चंदी को सजाने में और उनको शांतर के पास में अवसार कराने में हम हाँ इतनी व्यस्त रहती हैं है। इतनी रही कि चाहते हुए भी तुम लोगों से नहीं मिल पाए सखी, तो है वास्तव में बड़े आदमी जो अपनी सखी को पूरा सजा तो भी देती हर हमारे ऐसे भाग्य कहां दिखा रही है देवता वो तो दीनता दीनता नहीं है, है, है, है, उन्होंने उन्होंने चलाई चलाई तो तो <laughs> कुछ इस तरह की बात है। नहीं दिखा रही है। अपनी की अपनी अपनी सखी सखी तू भाग्यशाली जो अपनी सखी को पूरा सजा तो भी देती है और सजा नहीं देती है बल्कि उनको शाम सुंदर के पास में अभिशा भी करा देती है हमारा ऐसा सौभाग्य कहा हमको तो केवल सखी के में अलता लगाते लगाते ही हमारा काम पूरा नहीं होता है अलता लगाने में ही आलता लगाने में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है क्यों तो तो लगती है क्या करें सखी शराधिका के चरणों में अलता टिकता ही नहीं है क्योंकि वो चंचल शुरू में बार बार आकर के अपने सिर को श्री राधिका के चरणों में घिस्ता है इसकी वजह से आल्पा कुछ जाता है तो चला। ये तो चला। तो अपने पक्ष को की श्रेष्ठता स्थापित करना ये ही मुख्य लक्ष्य होकर के विदाय भीतर है गर्भ और ऊपर से दिखाया जा रहा है अगर अवज्ञान का भाव और ऊपर से दिखाया जा रहा है आदर का भाव ये विशेषता है, है तो यहाँ पर उसी, के के उसी को, को के में संकलन किए गए उसी पद्य को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं यथोत्न कपोल चास्ती कृष्ण स्वास्थ्य अन्य आपके सके चंद्री कपूर श्याम सुंदर अपने हाथ से तुल का लेकर के चंदन से कस्तुरी से कुम से विभिन्न रंग जो है ना विभिन्न रंगों से और तुलसी आदि के सुंदर हरे रंग के द्वारा उनके नए हरे रंग के द्वारा के के के पर ऊपर सुंदर की रचना की पत्रावली की रचना की श्याम सुंदर की रचना बड़ी सुंदर उसमें एक एक कली की एक एक पत्ती की मुरन अद्भुत बड़ी स्वाभाविक रूप से सहज गति अब ड्राइंग में यदि यदि बेल बनाते समय स्वाभाविक की की और पत्तियों प्रस्तुत नहीं किया जाए तो वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी उसकी विशेषता यही है ड्रॉइंग की उसमें स्वाभाविक रूप में सहज गति होनी चाहिए वो कृत्रिम गति नहीं होनी चाहिए कृत्रिम गति होगी तो वो उतनी शोभाव प्राप्त नहीं होगी तो जाएगी, और जहां प्राकृतिक गति और प्राकृतिक प्रस्तुत किया जाए, तो वो तो ही ड्राइंग की अपनी विशेषता है। तो ने जो कपोल के ऊपर सुंदर पत्रावली की रचना की वो पत्रावली की रचना सुंदर और उसमें स्वाभाविक जो वृक्ष की वनस्पति की एक गति है वो गति भी दिख रही है और बड़े अलंकृत रूप से वह पूरे के पूरे परवेश को और पूरे उस कैनवास को उस फलक को कपोर की फलक को पूरा अंकित करते हुए सुंदर गति के साथ में उसको हो रही है और उसको देख के श्री पद्मा आंख नचा नचा करके श्री कह रही है रचना तो है? है, है? पर बंदूक चला अपना तीर चलाना श्याम सिर ने रचना की है उनके हाथ की कितनी सुंदर ये कलाकृति कपोल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है ये जो चित्रावली है ये चित्रावली शाम सुंदर ने अपने हाथ से हमारी सखी श्री राधिका के कपूर के की की है मैंने तो ऐसी रचना कहीं दूसरी जगह देखी है ऐसा है कि अपनी सखी के सौभाग्य को कहीं उभार प्रदान करने का हाईलाइट करने का बड़ा आग्रह है श्री जी है चंद्रावली जी की सखी ललिता जी समझ गई अपनी सखी चंद्रावली की महिमा का गायन कर रही थी अब रस की रीति ये है कि कि जो विपक्ष है वो बिना अनिष्टकार के द्वेष करने वाला है मिथ्याद्वेशी होता है कोई कारण नहीं होता है कोई तो बिना कारण के दोष करने वाला होता है तो मिथ्या विपक्ष में बाधा उत्पन्न करता है और है कभी मिलती मिलती बात में अनिष्ट उपन्न कर देता है तो ये श्री के युद्ध में और श्री रामारायण जी में ये चौपा चापी चलती रहती है रहती है मिलने के लिए जा रही है। तो ये कोई ऐसी अलंका जिससे मिल जाए श्री श्री के पास में आ रही हैं। तो कोई ऐसा अलंका फंसा जिससे श्याम सुंदर कहीं बीच पर हो जाए और सखी खंड अवस्था को तो पहुंच जाए प्रतीक्षा देखती रहे और शाम सुंदर बीच में ही अटक हाँ करके रह जाए तो ये सखियों में सह स्वभाव तो यहां पर जब अपनी सखी के महत्व का श्री पद्मा जी ने वर्णन किया तो श्री लता जी को तो मन विचार करने लगी अरे ये तो अपनी ही अपने पक्ष की महिमा का गायन कर रही है अब जवाब तो देना ही है तो उस को जवाब रिश्ते जवाबी कह रही है, है। के के प्रयास अनेक अनेक बाहर करते हैं तो बिल्कुल सही कह रही है हमारी सखी के कपोल के ऊपर भी श्री शीशा सुंदर ऐसे ही चित्राम करने का प्रयास करते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि आहा ऐसी सुंदर चित्रकारी जैसी के आ रही है ये पूर्ण होगी कि तो कितना चमत्कार करेगी कितना सुंदर चित्र कपोर के ऊपर अंकित होगा पर क्या करें कितने में ही श्याम का वो जो उनके मन में कल्पना है वह कल्पना कभी भी कलाकृति के रूप में सामने बदल उपस्थित हो ही नहीं सकती क्योंकि तुरंत ही उनके हाथ में कम आ जाता है और कम आने से लाइन बिगड़ जाती है रेखा बिगड़ जाती है तो बिल्कुल सही कह रही है कि ये चंद्रामी जी के कपन पर जो चित्रांग चित्र, चित्रकारी की गई है वो अद्भुत है ऐसी चित्रकारी और कहीं नहीं हो सकती हमारी सखी राधिका के कपोल पर तो संभव है ही न बिल्कुल संभव नहीं है वास्तव में यही चित्रकारी परम परम श्रेष्ठ है क्योंकि राधिका के कपोल पर चित्रकारी करते समय श्याम सुंदर कभी उनके हाजन क्या हो जाते हैं हाजन क्यों कांपने लग जाते हैं इसलिए वो चित्र अच्छा बनता ही नहीं है अधूरा ही बीच में चल में चित्र बड़ा सुंदर है ऐसा चित्र कहीं मिल सकता है के लिए की है बल्कि तो दिखाया गया है कि कपोल स्पर्श मात्र से शाम सुंदर में कहीं कम उत्पन्न होते हैं आह श्री राधिका में सामर्थ्य है कि शाम सुंदर में कम उत्पन्न करने किसी अन्य सखी में युद्धेश्वरी में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो राज की महिमा अपने आप कहीं व्यंजना के द्वारा प्रकट पर गई गर्भ गर्भ दिखाना वो ही अगर्म का वाचक हो जाए कि और अगर वो दिखाना ही अपनी दीवता दिखाना वो ही अपनी महिमा का वाचक हो जाए तो बड़ी सुंदर ये रूप की कंगा है कि माँ क्यों इतना ज्यादा गर्व कर रही है कि बताओ ऐसी कहीं चित्रकारी कलाकृति किसी दूसरे कपोल फलक पर तूने कभी देखी शिवलिता को कहना पड़ा वास्तव में ऐसी सुंदर चित्रकारी कहीं दूसरे में नहीं है परंतु हो सकती थी के में करते समय कम उत्पन्न नहीं होता कम उत्पन्न हो रहा है सतो कि चंद्रामि की अपेक्षा श्री राधिका के प्रति श्री कृष्ण का जो भाव है वह अधिक उत्कृष्ट होकर लेकर अपने आप सिद्ध हो रहा है तो व्यंजना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया दिखाने की जरूरत नहीं कपोल चल चलास्ती आह श्री श्याम सुंदर के हृदय में जो कपोर्व कला विराजमान है भाव विराजमान है वो भाव उनकी वह कला मूलता उनके हृदय में विराजमान है और कला शास्त्र ये कहता है कि कला अलग वस्तु है कलाकृति अलग वस्तु है कला, कला सर्वदा आंतरिक होती है उस आंतरिक कला का ही एक अलग प्रकाशन वह कलाकृति होती है सामान्य हम कलाकृति को कला कह देते हैं वह तो कला रहती है।, कला है कलाकार के हृदय और वह हृदय में उसका कहीं कहीं अभिव्यंजन करता है उसकी ही एक बहुत छोटी सी छाया उसने हृदय में जो कला का मैनिफेस्टेशन किया है कला का जो अभिव्यक्ति की है कला का है अभिव्यक्ति ही कला है एक्सप्रेशन इज आठ क्रोसे जो विचारक है वो ये कहता है कला की परिभाषा देता है कि एक्सप्रेशन इज आठ अभिव्यक्ति ही कला है। और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति वह बहुत छोटी सी वस्तु है मूल अभिव्यक्ति होती है किसी कलाकार के हृदय में इसलिए कलाकार जो कॉन्सेप्ट है कला की जो अवधारणा है वो अवधारणा ये है कि कलाकार के हृदय में कोई स्थायी भाव होता है वह स्थाई भाव कभी किसी वस्तु को देखकर के वह सोया हुआ स्थायी भाव जागृत होता है जागृत होने के बाद में वह अपनी कल्पना शक्ति के साथ में उसको सजाता है और कल्पना शक्ति के साथ में सजाते हुए वह दृश्यमान अनेक बिंदो को एकत्रित करता है कभी वह चंद्रमा का बिंदु लेता है कभी वह किसी लता का बिंड लेता है कभी हरिणी का बिंड लेता है कभी नदी का बिंदु लेता है और उसके हृदय की जो भावना है उस हृदय की भावनाओं के अनुरूप कोई दूसरी इमेज को वह अपने साथ में लेना है तो पहली वस्तु हुई भाव दूसरी वस्तु हुई उसके अपनी कल्पना कल्पना के साथ साथ वह कोई काल्पनिक इमेज भी एक प्रतिबिंब भी वह अपने पृथ्वी अपने हृदय में लेता है तो बिंब को वो छोड़ देता है और बिंब को छोड़ के जो उसके हृदय में प्रतिबिंब आया है उस प्रतिबिंब को लेता है और उस प्रतिबिंब का ही वह कहीं अभिव्यंजन करता है वो प्रतिबिंब का अभिव्यंजन उसके हृदय में होता है और उस अभिव्यक्ति को जब वह बाहर यदि मूर्तिकार है तो अपनी छैनी हथौड़ी से उसे पत्थर के ऊपर वो है अपनी तुलिका के द्वारा वहन के ऊपर ही कहीं अपनी कविता के रूप में कहीं प्रस्तुत करता है और वही कहीं पूरी संरचना के रूप में कहीं वास्तु के रूप में उस अपने हृदय की कल्पना को साकार रूप देते हुए विराजमान होता है इस प्रकार वास्तुकला वास्तुकला से अधिक सूक्ष्म है मूर्ति कला उस मूर्ति कला से भी अधिक सूक्ष्म और अभिव्यक्ति में परम समर्थ हुआ है चित्रकला चित्रकला से भी अधिक समर्थ होकर के विराजमान है संगीत कला और संगीत कला से भी अधिक श्रेष्ठ होकर के और समर्थ साधु होकर के विराजमान है काला तो ये पांच जो ललित कलाएं हैं इनको ललित कला कहा है। तो ये ललित कलाएं माने वास्तु मूर्ति चित्र संगीत और काव्य। कास्तु मूर्ति चित्र संगीत और काव्य। ये पांच जो ललित कलाएं हैं ये ललित कलाएं इनमें कार्यकला में सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति करने की क्षमता होती है तो चित्रकार की जो कला है वह आंतरिक अधिक है मूल रूप में भाव है, भाव के साथ में कल्पना सम्य है पर कल्पना के साथ में उन कल्पनाओं को बिंब के साथ में जोड़ना और बिंब को हटा करके अलग रख देना और प्रतिरूप को प्रस्तुत करना प्रतिबिंब मुख्य हो जाए विम जहां गौड़ हो जाए उसके माध्यम से वह अंत अभिव्यक्ति करता है उस अंतर अभिव्यक्ति का नाम है और उस अभिव्यक्ति का एक बहुत हल्क सा रूप कहीं बाहर उकेर करके सामने आता है वो तो कलाकृति के रूप में आता है सामने दे दे क्या कला है क्या आर्ट है क्या पर वो आठ तो जो जिसको हम आर कह रहे हैं वो तो बड़ी छोटी वस्तु है। कवि के हृदय में संगीतकाल के हृदय में के हृदय हृदय में, में, उस के में, के में, उस, के में, उस के में, जो एक बिंब को लेकर के जो वस्तु उत्पन्न हुई थी वह बिंब को भी उसने पीछे कर दिया बिंब तो हो गया पीछे और छाया हो गए प्रधान तो वो छाया जहां प्रकट होकर के सामने आई उसके हृदय में उसका जो अभिव्यंजन हुआ उसका बहुत छोटा सा रूप कहीं कलाकृति के रूप में सामने आया तो मेरे सखी श्री चंदाणी के कपोल के ऊपर श्री श्या के हृदय में जो अपूर्व कल्पना उत्पन्न हुई थी जो भार उत्पन्न हुआ था जो कल्पना के साथ में जोड़ा जिसमें के साथ में जोड़ा तो बैठा हुआ है, वो तो चित्र कहीं कपोल थलक के ऊपर जो अंकित हुआ वह चित्र पूरा हुआ यदि चित्र पूरा नहीं हो पाता है अधूरा रह जाता है तो पूर्ण चित्र की चित्रिकी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होकर के के के के होगा क्योंकि वहाँ भाव उनकी के है। तो के कपोल फलक ऊपर के केित्रांत करते समय श्याम सुंदर में वो कल्प का भाव नहीं है कल्प नामक सात्विक भाव उत्पन्न नहीं हुआ है जब इस राधिका के कपोल फलक के ऊपर करते समय पूर्ण जो भाव भाव भाव है है प्रकट हो रहा है। और उस कंप भाव के कारण साखी ये चित्र तुझे अधूरा लगता है धन्य श्री चंद्राली जो पूर्ण चित्र को अंकित कराने में समर्थ होती हैं हमारी सखी ने सामर्थ्य कहा दिखा सामर्थ्य नहीं है और भाव है उनमें अतिशय सामर्थ्य है जिसके कारण श्याम सुंदर की भी कलात्मकता कहीं बाधित तो हो जाती है अपूर्ण रह जाती है तो कोई कह रहे हैं तो मुद्रा अभी सके इससे भी सुंदर चित्रकारी बन जाती परंतु अब परंतु आते ही सबके ऊपर चौका तेरी सखी के कपोल के के ऊपर जितना सुंदर सुंदर चित्र चित्र है उससे भी ज्यादा अंकित होता, होता ज़रूर परंतु परंतु हाथ में कर्क इतना ज्यादा उपलब्ध हो जाता है कि उनकी रेखाएं टेढ़ी हो जाती हैं और तो टेढ़ी होने के कारण वो चित्र टेढ़े हो जाते हैं वो तो चित्र पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो कपोल तले चकास्ति कपोल तल के ऊपर चकास्ति में में में हो हो रहा रहा है थी। रहा है के कृष्ण स्वस्थ लिखता नव मंजिली की श्री कृष्ण ने श्री चंद्रावली के कपोल फलक के ऊपर कैनवास के ऊपर जो नव मंजिली की रचना की सुंदर पुष्प और मंजरी उनकी रचना की जो एक दादी की और मंजरी की रचना की वो मंजरी में बहुत सुंदर है अन्य किन्न सखी भाजन मित्र सी नाम ऐसा अनुमान कि हमारी सखी जैसी सौभाग्य की पात्र है अन्य किन्न सखी भाजन मित्रशी नाम ऐसी जनी को धारण करने की योग्यता किसी दूसरी सखी में नहीं है ऐसी ऐसा अनुमान मंत्र मन था अर्थात मेरी सखी राधिका में इससे भी सुंदर मंजिली को धारण करने की सामर्थ्य थी पढ़ो न चेत चेत मानी पढ़तु यद बेपथ अंतर आया था बेबकमान सुंदर के हाथ में जो कंप है, कप वो कप है। में नहीं तो इसकी हो सकती थी अनुमान धारण होता के चंदावनी के समान कोई दूसरी सुंदरी है ही नहीं जिसके कपो पर इतनी सुंदर पत्रावली की रचना की जा सके मेरी सखी के कपोल के ऊपर का भीतर भाव है नाम भी ले रही अपनी सखी का कह रही है दूसरी भी ऐसी सखी है जिनके ऊपर इतने से भी सुंदर की रचना की जा सकती थी बसंत की कहीं दूसरे जो कंप है वह अंतराय उत्पन्न तो न करते कोई भी नियम बनाया जाता है तो वहां पर यदि अन्य अवस्थाएं समान रहे। एक रहेंटती है कि धीरे-धीरे घटती है यदि अन्य अवस्थाएं समान रहें उपयुक्त राष्ट्रियम इकोनॉमिक जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों में कहीं यदि अन्य परिस्थितियां समान रहें अब कोई कहे कि कोई सूखे पराछे खा रहा है सूखी रोटी खा रहा है तो उसका उपयोगता घट जाएगी घट तो घटती है और उस समय कोई रस्म लग रहा है तो, के तो रोटी की अपेक्षा स्वादिष्ट वस्तु यदि आ जाए तो वो नियम जो है उपयोगता हास का नियम वो उपयोगता हास का नियम लाभ नहीं रहेगा ऐसे यहां पर वो ही नियम कि अन्य समान यदि कम को नहीं होता, तो मेरी के के कपड़ों ऊपर भी जो की डिजाइन बनाई गई थी, वह और भी अधिक सुंदर हो जाती ऐसे पर ये दो सखियों के बीच में परस्पर जो अपने कर्म को प्रकट करने की जो है वो प्रकट हो रही है तो जाती मां का कौन यहां पर ब्याज निंदा नामक अलंकार ब्याज निंदा अलंकार वहां होता है जहां ऊपर से की जाए स्तुति परंतु भीतर छपा हो तो ये निाजिंदा और ब्याज स्तुति ये दो अलंकार है स्तुति व्याज स्तुति वहां पर होता है और व्याजनिंदा होती है वहां जहां ऊपर से की जा रही है, है स्तुति और, और भीतर से हो रही है निंदा तो ये व्याजनिंदा यहां पर की जा रही है चंद्रावनी जी की तत्व राधिका की स्तुति और चंद्रावनी की निंदा ये ही करना ऊपर से दिख रही है यहां पर प्रस्तुत हो इसी तरह से शीलता विशाखा से कह रही है सुंदर गुरु कहना है क्या ये का दर्शन करके लिखते हैं जो लिख रहे हैं वो तो सामने दर्शन कर रहे हैं और उस सखा पद्मा इनके जो संदार संदार में अपने गुरु की महिमा जैसे श्री लता जी साथ करती है माध्यम से वहां पर अः अपने आप प्रकट हो रहा है ऊपर से की जा रही है प्रशंसा और तो भीतर से निंदा की जा रही है और ऊपर से की जा रही है निंदा और भीतर से अपनी सखी की प्रशंसा तो जा तो तो रही है प्रशंसा में तो ब्याज ब्याज स्तुति दोनों अलंकार यहाँ पर एक पहली प्रवृत्ति में ब्याज निंदा है उसी में ब्याज स्तुति यहाँ पर प्रकट की गई मन सखी बिलताल भूषाण से स्वयं देखो, देखो, तब बहते को ललिता जी विशाखा से कह रही है कैसी सुंदर शोभा अपनी सखी राधिका की कैसी महमा है कैसी सुंदर शोभा है राधिका के इस सौभाग्य को स्वाभाविक अः कुंज भंग होते समय श्री राधिका जिस समय प्रातः काल निशांति की प्रातः काल के उदय के पूर्व निशांत की समाप्ति होने पे आई है और श्री स्वामी श्री राधिका नुकुंज मंदिर से निकल करके जिस समय अपने भवन में जा रही हैं श्री जावट में या श्री बरसाने में जिस समय श्री राधिका पहाड़ रहे हैं उस समय प्रातः प्रातकालीन श्री राधगा की जो निर्मान्य शोभा निर्मान निर्मान के जो बासी श्रृंगार उनझाये हुए श्रृंगार पुष्प श्रृंगार उनको धारण करके श्री राधग जो तो जा रहे हैं और उस समय अभी नींद से खुली नहीं विराजमान विराजमान परम होकर के जब मंद-मंद गति से बिखर रही, रही है अभी सखियों ने यद्यपि मिलन के चिन्हों को गुलाबल के कटोरे को लेकर के अपने अंचल के छोर से या रुमाल के छोर से गुलाबजग में अः वस्त्र को भिगो करके जो कपोल के ऊपर इत्यादि के चिन्ह थे मैनों में जो कज्जल जो कपोल के ऊपर अधरों के ऊपर विराजमान था उन चिन्हों को यज्ञ के पोच दिया है फिर भी कुछ चिन्ह अभी विराजमान हैं जहां सूत्र रहित माला श्री वंशस्त्र के ऊपर अपूर्ण रूप से विराजमान हो गई है श्री मेरी सखी अलग भूषण जिनके अलग और आभूषण हो रहे हैं ऐसी सखी जब से राष्ट्र में लौट करके जा रही हैं रात्रि मिलन के पश्चात और प्रातः काल के पूर्व निशांत की समाप्ति पर जब लौट करके जा रहे है, हैं से से श्री ही युक्त अभी नींद पूरी तरह से नहीं है, अभी सही सर्वीर श्रया उर्म महार श्री राधिका की शोभा दिव्य के दूसरी जो प्रतिपक्षा सखी है हो राधिका के रूप माधुरी का दर्शन करके पहचान गए कि श्री राधिका को श्याम सुंदर की प्रेम सेवा करने का महामहान सौभाग्य प्राप्त हुआ है और श्याम सुंदर भी इनकी सेवा करते हुए विराजमान हुए हैं ऐसी स्थिति में भीतरी भीतर भीतर जल भून करके के वो दूसरी जो प्रतिपक्षा है वो वो लेने का करने लगती है वो करके, अपने केश है, उनको थोड़ा सा बिखेर करके और वह यह दिखाने लगती है प्रतिपक्षाओं के आगे कि हम भी कोई कम नहीं है यह दिखाने के लिए जान बुझ करके अपने श्रृंगार वस्त्र केश स्त करके है तो क्या है? देख, देख हमारी विराजमानी की देखा देखी भी अपने संतान को अस्तर व्यस्त करके ऐसा ही दिखा रही है तो यहाँ पर जो अकर्म है वह अकर्म ही गर्भ हो करके प्रकट हो रहा है और उनसे ज्यादा जहां पर मिलनते चिन्हों को अंकित करती हुई दिखाती हुई आदि से आदि प्रदर्शन करती हुई झूठा मिथ्या प्रदर्शन करती हुई जबकि ये जाती है तो इनका जो गर्व है वह गर्व ही अगर होकर के विराजमान होगा तो कोई वही देखे तो तथा की तरह ही अली सखी ललित अलीसकी विशाखा ललिता विशाखा से कह रही है अरी सकी विशाखत दे तब तक मेरी सखीश राधिका की तरह से यह दूसरी नायिका की सर्विषया ईर्षा के द्वारा वैसा ही अभिनय कर रही है यह अस्मे आके कारण ईर्षा के कारण वैसा का वैसा अभिनय कर रही है इस समय अखरबं मांगे अगंत तो। खर्म माने छोटा विशाल, विशाल हुई, हुई, हुई करके हमारे सामने ये जा रही है, है कुछ नहीं तो केवल चल सही चल, इसकी देखने की जरूरत ही नहीं है हुआ ये कि किसी अन्य नायिका ने जब श्री राधिका की मिलन के चिन्हों का प्राकाल किया और श्री राधिका को पुण्य भ्रम होने पर अपने महल में लौटते हुए मिलन चिन्हों से युक्त होकर के जाते हुए देखा तो उस नायिका के हृदय में ईर्षा उत्पन्न हो गई और वह झूठ मूठ ही श्री कृष्ण मिलंका के चिन्हों का अपने प्रदर्शन करती हुई मिलन है नहीं पर जबरदस्ती उन मिलन के चिन्हों को कहीं सामने प्रकट करती हुई को प्रकट करती हुई जिस जा रही है उसको जाते हुए देखकर के के श्री हृदय में तो इसी चिंता हुई ये ऐसी करके कैसे जा रही है तो चलिए चल चाचा ये और ऐसे ही है ये तो ऐसे ही दिखावा हो रहा है से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम लोगों को भ्रमित करने के लिए या केवल रहा है, या नहीं है। सत्य सत्य नहीं हमारी सके श्री राधिका के साथ में ही संभव है किसी दूसरे के साथ में संभव नहीं ऐसा कह करके एक सखी दूसरी सखी के भ्रम का निवारण करती हुई यहाँ के तो अलग और हो मन सखी दो बाजुबंद कहीं खुल रहे हैं जिसकी मोती की माला कहीं टूटी हुई अभी लटक रही है और उलझी हुई है जिसके केश उनमें से केश बिखरे हुए हैं और माधवी के पुष्प नहीं है जो अत्यंत अलसाती हुई धीरे-धीरे रखती हुई रही से जा है। उन का के शाम चढ़ करके किसी असुया बती किसी अन्य नायिका ने श्री कृष्ण के मिलन का झूठा अभिनय करना आरंभ कर दिया और वह भी वैसे ही अमुभाव और वैसे ही वैसे ही अमुह और विभाग इनको प्रदर्शन करते हुए जब वो जा रही है तो कोई व्यक्ति बाहर के डापा पर ज़्यादा दिखा रही है, पर अपने आप को पता चल रहा है कि इतना दिखाना यह सब झूठा है क्योंकि जो अजल कदरी होती है वो ज्यादा झलक है इसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है नॉट गोल्ड जो भी वस्तु तो चमके आपको तो ही नहीं होती है। ऐसे ही ये जो आपको दिखा रही है उस दिखाने को तो ये बस समझ कि किसको को सौभाग्य की प्राप्ति हुई है ये तो केवल दिखावा मात्र हो रहा है ये अभी जो कर रही है वो चर्चा छोड़ इसकी चिंता बनता चिंतावत तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मन सखीत अगर अन्य नायिका अपने आप में मिलन के उन्हीं चिन्हों को प्रकट करती हुई ईर्षा शाके द्वारा जा रही है इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है के कारण तब की जो कर रही है वह अत्यंत गर्व अखर्म गर्भ दिखा रही है विशाल गर्व दिखा रही है और ये इतना विशाल गर्भ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहां कुछ होता नहीं है वो ही ज्यादा अनुमान दिखाता है और जो वास्तविक तो होता है वह अपने अपमान को नहीं दिखाता इसलिए होने की जरूरत नहीं सखी की जो मेहमा है वो सखी की मेहमा इस प्रकार ये रहा है ये सब ईर्षा के कारण ही यहां रहा है तो ये भ्रम एक उत्पन्न उस भ्रम की निवृत्ति यहाँ पर की गई और अशोक के अलंकार दिखाते हुए दिखाया जा रहा है दिखाव मा कर एवं अका यहाँ पर कामना रखना इस वृक्ष में वही अकाम होकर के बिगाज सकाम अकाम ही अकांता होकर उसे कह रहे हैं कि को कि को क्षेत्र मिलता, तथा था, तथा खेलन मधुर मुरली प्रचर जुशे मधुर कालिंगी श्री श्री कुरुक्षेत्र में जहा जी विराजमान है अलग विराजमान है एक किसी उपवन में और उस समय श्री श्याम सुंदर जी कुर के पास में पहुंचे हैं उस समय कहीं के के के के पीछे उनके उनके पास भी उनके पास में विशाखाजी और की से खड़े होकर श्री श्यामचंद्र का दर्शन कर जैसे श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में के पीछे खड़े होकर के जिस को श्री श्याम का दर्शन करते हैं वो वो कौल है जिसमें न तो श्री सुभद्रा जी दर्शन होते हैं न बलदाऊजी जी के दर्शन श्री भोग मंडप के चौखट के ऊपर हाथ रख के शिव महाप्रभु या श्री गर्वस्तम उनके ऊपर हाथ रख करके शिव महाप्रभु जहां पर श्री महाप्रभु के जहाँ खड़े होते हैं वहां पर चरण के चिन्ह योगित अंग बाद में उन चरण चिन्हों को उखा करके अलग मंडप बता करके उस मंडप में उनको स्थापित कर दिया गया पर पहले तो वहां के पास में ही वो चरण चिन्ह थे पंच रखते थे और उसके लिए अलग मंदिर बनवा दिया परमाप्रभु चरण का चरण चिन्ह उनको ग्रह साक्षात चरण चिन्ह तो महाप्रभु जहाँ दर्शन करते हैं वहां पर राधावा में विराजमान होकर के श्री कृष्ण का ही उनको दर्शन होता है उस कौन से देखें तो न सुभद्रा जी का दर्शन होगा न बल्दाव जी का दर्शन तो कुरुक्षेत्र की जो भावना श्री जगन्नाथ मंदिर की जो भावना है वह भावना है मान कुरुक्षेत्र में श्री राधारानी वृक्ष की ओट में श्री महाप्रभु श्री कृष्णचंद्र का दर्शन है। और उसमें तिर से धारण करके दर्शन जगन्नाथपुरी वो शंख क्षेत्र विरा भारत को सिद्ध करने वाली अद्भुत भूमि है जैसे शिविर यह मिलन भाव को सिद्ध करने वाली सहित भूमि है ऐसे ही श्री जगन्नाथपुरी वह विध करने वाली भूमि है उनमें श्री महाप्रभु कभी गंभीर में विराजमान होकर के उन्मादनीश की स्वरूप का दर्शन करते हैं श्री अनुरागनी राधिका प्रणेमी राधिका विराणी राधिका और उन्मादनी राधिका श्री महाप्रभु के तीन स्वरूप हैं। कभी-कभी श्री श्री श्री में राधिका उनका प्रकट होता है कभी कभी राधिका के रूप में संन्यास ग्रहण करके वे के भी चले जाते हैं और जहां सात माला है वहां से तोड़े हुए आप वहां से दौड़े हुए का और तीसरा महाप्रु का जो स्वरूप है वो है उमालिनी राधा उस उन्मादिनी राधिका में श्री महाप्रभु श्री गंभीरा में गंभीर परिस्थितियों में विराजमान करके कभी जो का हार है उसमें निरंतर निरंतर तो प्रलाह करते विराजमान कभी गोपीनाथ में जाकर के बगीचे में विचरण करते हैं और बगीचे में विचरण करके विशेष रूप से कभी शब्द कभी स्पर्श कभी रूप कभी रस कभी गंध इन पांच श्याम सुंदर के विषयों का श्याम सुंदर के पांच प्रकार के जो सौंदर्य शब्द और सौंदर्य रूप, रस, इन की सुंदरी को अने अने के को प्रकार से द्वारा महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का प्रसाद आ रहा है उसकी गंध से उन्मत्त हो जाए कर प्रसाद का ग्रहण करके श्री कृष्ण के फेला का आस्वरण कर रहे हैं कभी उसको बगीचे में घूमते हुए श्री श्याम तो सुंदर में कृष्ण का दर्शन करके उसमें होकर तो तो के जहां श्री गंभीर में श्रीमद महाप्रभु के रूप में महाप्रभु राधा का रूप में विराजमान है और श्री कृष्ण के विभिन्न भावों का माधुरी का प्राप्त करते हुए श्री, श्री, श्री विराजमान तो जैसे श्री राधिका अपनी प्राप्त सखी श्री ललता विशाखा के साथ में अपने हृदय के गुर्जन भावों को भी कहीं करती करती करती हुई हुई के सामने प्रकट प्रकट कर देती हैं, अपने प्रेम को क्षात प्रकार श्री कृष्ण दर्शन करके पास में से कभी इसे श्री कृष्ण का दर्शन करके लंका से कह रही है कि जिसका मैंने श्री वृंदावन में माधुर्य आश्रमण किया था वही यह प्यारा जहां आ गया है तो ये पृथ्वी के द्वारा कहते हैं अवदानी जो वृत्ति है उसका नाम है पृथ्वी स्वयं देवद्र जब देवदर्त नाम के किसी व्यक्ति को देखा बाल्यकाल में बात था करने वाला एक चुपनी बैठे चंचल बहुत दिन के बाद में देखा बीमा गया वो अब तो करके चल तो ले था। तो कोई तो देखी पहचानी सी लग रही है फिर एक और स्वयं देवधत्ता ये तो वो देख तो सो और अयम इन दो भावों का त्याग कर दिया जाए तो देवता अंश में जो तत्काल विशिष्ट देवता था और अयम में एक तत्काल और एक विशिष्ट जो देवता है देवदत्त के अंश में दोनों एक है यदि तत्काल प्रदेश विशिष्टता का त्याग कर दिया जाए और एक तत्काल एक देश विशिष्टता का त्याग कर दिया जाए तो देवदत्त के अंश दोनों एक होंगे इसी का नाम है भाग लक्षण जन जान, जान लक्षण कुछ छोड़ो कुछ ग्रहण करो तो देवगत के चंचलता रूपी अंश को छोड़ दिया और उसका देवगत रूपी जो स्वरूप अंश था उसको ग्रहण किया इसी प्रकार अम में उसकी रुपणता रूपी अंश को छोड़ दिया और उसके स्वरूप स्वरूपभूत अंश को ग्रहण किया का नाम है भाग रक्षणा भाव का मतलब है एक अंश में किसी वस्तु को ग्रहण करना उस भाग रक्षण को ग्रहण करते हुए एक ज्ञानी कहीं एक आत्म का स्थापन करता है उसको प्रतिविज्ञा कहते हैं तो प्रतिविज्ञा मान पुरानी चीज को स्मरण करना वो भाग रक्षणा के द्वारा ग्रहण की जाएगी तो यहां पर भाग्यक्षणा के द्वारा ग्रहण करें प्रिय स्वयं कृष्णा अरे हमारे साथ में श्रीमदृंदावन में जो सदा विलास करते हुए विराजमान था वही कृष्ण सो अय तो सो के उस को छोड़ो और आयम के इस को छोड़ो तो कृष्ण में दोनों तो में कोई अंतर नहीं है भले ये राजा में इस समय बैठा है पर ये तो हमारा वही क्रीड़ा का नायक होकर के निपुण नायक होकर के विराजमान स्वयं यह है है तो तो प्याले के अंश अंश में एक इस समय समय राजा राजा उस था उसके इस राजा छोड़ दिया जाए तो हमारा जो तो प्रिय स्वरूप है वो ही कृष्ण है क्षेत्र मिलता है समय मंदिर में कुरुक्षेत्र में यह वही कृष्ण मिला है राधा रानी वहां सखियों के बीच में किसी व बैठी हैं आए है शुरा के के, विक्ष के पीछे हो गई और वृक्ष के पीछे हो गए, उस के उस रूप का दर्शन करती हुई कह नहीं है सैबरी ये बोलिए मैं राधिका सुखम सुखम जैसे में मैं प्यारे का दर्शन करती तो आनंदित हो जाती इसी तरह से इतने दिन के बाद हम दोनों का संगम भी हो रहा है हम दोनों एक दूसरे का दर्शन भी कर रहे हैं तंगम सुखम जैसे ब्रिज में पहले ब्रिज में कितना आनंद होता था यहाँ पर उस आनंद के होने पर भी उस आनंद का आश्वादन हम प्राप्त कर सकते वाला इसी प्रकार यहाँ पर तो समृद्धिमान संयोग में दुर्लभा जो किय हो संभो आप जो संयोग है वो और भी अधिक सुध देने वाला है तथा किंतु किंतु लगते ही सब सम... समाप्त हो गया तो वो ही प्यारा है जो प्यार आज कुल क्षेत्र में मिला है वो ही मैं हूं और कितने दिन के बाद में मिलने पर हमारा सुख भी अपूर्व है तथापि यहाँ पर विस्तार में नहीं हो सकता वो ये कहे कि कोई तुम राधाओ कोई कृष्ण है हम सखीगढ़ में विद्यमान हैं पूर्ण मान्य आ रही है और यदि मयूर मुक्त की जरूरत है तो कहीं से मयूर मुक्ति भी व्यवस्था मैनेजमेंट मैनेज किया जा सकता है कहीं गुणमान की जरूरत है वो भी मैनेज कर, कर ले जाएगी उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी रही संगीत के बाद बसदेव जी यज्ञ करने वाले हैं इतने संगीतकार आए हुए हैं संगीतकारों को भी बुलाया जाएगा यहाँ पर कहो तो यहाँ पर ही रास हो जाए कुरुक्षेत्र की भूमि में करके ना ना ना यहाँ पर कभी संभव ही नहीं है वृंदावन की भूमि के अतिरिक्त किसी दूसरी भूमि पर रास होना संभव नहीं है तथा खेल वृंदावन में हम कैसे छिप छिप करके अंतर खेलन वाले छिप छिप करके मिलते पर करके मिलने का भाव संभव नहीं है मधुर मुरली पंचम जिसे जब मधुर मुरली के पंचम स्वर में श्री शाम स्तर कोई जब कलम गांव दशाम मनोहरम केवल हम ब्रोतों के मन को ही हरण करने वाले सर्वभूत मनोहर नहीं बल्कि मनोहर हम गोपियों की चित्र को ही हरण करने वाले जब वेदनाथ को कल निकाते थे कल का मतलब है जो मधुर भी हो और अस्फुट भी हो प्रकट भी नहीं हो कल मधुरास फुटा मधुर भी हो और स्फुट भी हो स्फुट नहीं।, नहीं है स्पष्ट उस को जैसे सुनकर के हम में प्यारे से करके थी तब केवल केवल कि तक जब हम छिप करके मिलती थी आज बेरा चंद उसी मन में थी। दिपन दिपन के लिए थी। है, अर्थात मैं कल वृंदावन में स्थित हूं और वृंदावन में स्थित होकर के साथ में हुए, यहीं हो हृदय में एकमात्र अभिभाषा इस समय में हो रही है इसलिए यदि कोई कहे कि यहां पर कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर के साथ में हम रास में सारी रास का मैनेजमेंट हो जाएगा पूरी व्यवस्था बन जाएगी तो यहाँ पर रास नहीं मिल सकता है रास के लिए अली एक काम करो शाम को तो जल्दी से रखे जाओ तो जैसे ही शाम के श्याम सुंदर बैठने के लिए आए तो आए तुझे तो ना बड़ा मुकुट कर दरवाजे पे आते ही सारे मुकुट मच दिया जाता है वो छिल जो मुक्ट है वो, है, वो साथ जाता है। तो एक विशाल मस्तक के तो जिस समय रखा रूप होकर के श्री जगन्नाथ जी के राजमान होते हैं उस तो समय श्री प्रिया उनके सामने नृत्य करते, करते हुए कभी शिव महाप्रभु नृत्य करते हुए कभी आगे को बुलाते हैं तो रथ करके आगे बढ़ जाता है कभी श्री राधारानी मान करती हैं और महाप्रभु तो रथ ऐसा अटक जाए कि चले नहीं चले नहीं श्री है महाराज के मतवाले मदच हाथी वे पीछे से धक्का लगा रहे हैं पर रथ एक दल भी दिल सर रहा और महाप्रभु उस समय कभी भाव में अवस्थित हो कंधे का जो है उसकी ही बना के, सिर के ऊपर रख, रख के रथ के पीछे आकर के सात हाथियों को हटा करके चार सा धक्का कर रथ घट उलट करके आगे बढ़ने लगे जा प्रिया के स्नेह के कारण आगे चल रहा है हो रहा है पर यही कह रही है कि तोमार ये अन्य बेश अन्य संग देश को भार तुमार वाक्य पदाध्य पुत्र नागी गोपी की हो गए पर अन्य देश, अन्य देश। तो देश है देश है पर पर देश देश मैं नहीं हो सकती होगी जब तक श्री यमुना कुलिन नहीं होगा जब तक श्री रास मंडल नहीं होगा यमुना मुलिन वंशीपत नहीं होगा तब तक रास की प्राप्ति किसी दूसरे स्थान पर नहीं होगी सके त्याग को वृंदा दी जाए ऐसा कहकर जिस समय श्री में लाई उस समय श्री ऋषिकी का पथ है श्री हरिप्रिया जी को कह रहे हैं कि आज अपनी कुंडली में घबराने के लगना रथ ऊपर श्री प्रिया श्याम चुंदर को विराजमान करके कभी प्रियालाल दोनों को विराजमान करके सखी अपने में अपने श्री श्री कभी को वो का तो हाँ। संद्ध का शूर्व तो आस्वादन प्राप्त कराने वाला श्री जगन्नाथ मंदिर वह है कुल तो क्षेत्र का है कोई लता श्री महाप्रभु गर्ण स्तंभ के पीछे होकर के श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं मानो लता के पीछे के श्री राधा राधाणी श्री कृष्ण दर्शन करते हुए विराजमान है राज के ऊपर विराजमान करके आज गुंडीचा मंदिर नहीं ले जा रहे हैं शाल अली माने श्रद्धा की बाली माने धूलि रेती जहां पर विराजमान श्रद्धा वाली रेती। जो अपूर्वो के श्री के में करने वाली है ऐसी उस गुंडीचा मंदिर में चार पधरा करके ले जाती है वो तो गुंडीचा मंदिर बालो शिविर वृंदावन है और उस वृंदावन में श्याम सुंदर देव आते हैं तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति तो शास्त्रिया को भी अपनी रूप से होती है तो सकामत्व है एवं अकामत्व जहां प्यारे की सेवा करना यही अका है जो आती भक्ति भक्ति है निर्मणा भक्ति वो निर्मणा भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है शुद्ध भक्ति को उत्तम आते हैं एक आते हैं निर्मुण आते उत्तम उत्तमा, उसका उत्तमा नाम है एक नाम है नाम है निर्गुण नाम है ये सारी भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति है शुद्ध भक्ति का ही सर्वोत्तम यदि वो स्वरूप है तो सर्वोत्तम स्वरूप वो जाकर के शुद्ध है वह है श्री राधिका का उन्नाव उसके ही विस्तार रूप में ये श्रीतावती को एक अंश रूप में साधर के पर विस्तार के रूप में सर्वोत्तम जो परिवार का स्वरूप है वो है जो एक श्री माद्राक्ष महाभारत जोक्ष राधिका में ही विराजमान है वो के भालाओं में श्याम सुंदर की जैसे सेवा करने की राधारानी कामना करती है वह कामना ही अका उसको ही शुद्धा कहा गया उसको ही एक कहा गया, उसको ही उत्तम कहा गया उसको ही कहा गया उसको ही कहा गया, होकर के वही भक्ति एक एकमात्र विराजमान तो है दोबारा प्रिय स्वयं कृष्ण अली सहजन अली सखी विशाख कृष्ण वही यह कृष्ण जो बिल्कुल प्यारा है कुल क्षेत्र मिलता है में मिला है तथा हम सारा था और मैं भी उसी प्रकार प्रेम की राजता तब इधर को और संगम सुख हम यहां पर कुरुक्षेत्र में हम दोनों इतने विलम्ब के बाद में मिल रहे हैं इतने बड़े अंतराल के बाद में हम मिल रहे हैं हमारा संगम सुख भी अद्भुत होकर के विराजमान है पर विस्तार नहीं हो सकता है है मुझे उस की याद आती है, जहां अंदर छिप करके हम मिलते थे बहुम तत्व पर हम इनसे जुटे थे मधुर मूर्ति पंचम जीशु ऐसे मधुर मूर्ति का पंचम नाथ जहां पर हो रहा है ऐसे में वृंदावन है वृंदा विपिन के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है उस वृंदा के लिए मेरा है कुरुक्षेत्र में बिलन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शांत तो मार्के देश को भी जब भी कबा है शांत है जब भी तो ध्यान मिल जाऊंगा तो श्री हैं श्री, श्री स्वरूप के चर्चा करते उस सभी यही कहते हैं कि अरे हमको ध्यान करने का रहे नहीं गोपी योगेश्वर तुम ध्यान कर पाए संतोष तुम आक्य पर मध्य पुतनाटी शुभ गोपी बाढ़ोष प्यारे के वचन यो सुन करके कि ध्यान लगाओ मैं आ जाऊंगा तुम्हारे तो सामने जब भी तुमने ध्यान लगाया ध्यान लगाने पर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता हूं ध्यान लगा करके तो सही अरे तेरा विचार महापुरुष किसको योग का उद्देश्य दे रहा है ये गोपी कोई योगी है क्या कोई जोगी हो उसको अष्टांग योग का उद्देश्य देना नहीं गोपी योगेश्वर गोपी योगेश्वर नहीं है कि तुम्हार पर तो पर ध्यान, तेरे कर ध्यान हो जाए। प्यारे, तुम्हार पर कर रहा है कर रहा है। ये सुन तेरे शुभ को सुनकर के मेरे हृदय में रोशनी उत्तम हो क्ष में सकाम होकर के विराजमान है पर सकामदार होकर के विराजमान है आहारम uh -huh.